निज मन मुखर सुधार करण उभुबर विमल यश जो दायत तो फल चारुषावर राम चंद्र की गये पवन सुत हनुमान की गये बोलो भई सब संतन की गये दुहा सं चौवन के बाद चौवन दुहा सोनू गिरी जा क्रोधान लासु गारि भुवन चारि दशयासु सक संग्राम जी की कोताई से वहीं सुर नरय जज जाई यह कौतूहल जा नहीं सोई जा पर कृपाराम कहोई समझ भई फ्री गौवानी लगे संभारन निज निजयनी व्यापक ब्रह्म ब्रह्मयज चुवनेश लक्ष्मण काबू जरुणाकर तब लजिल आय माना अनुज देख प्रभुअति दुखमाना चामवंत कवै विषुसेना लंकार सुपठ लेना दरिलघु रूप गयु हनुमता धानऊ भवन समेत तुरंता दरुदरु, दरुदरु, रामपदारविंद शिरो नाय वायु सुसेन कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतल तेन श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बल्लो भाई सब चंदन की जय अब करें लंका में दूसरे दिन का युद्ध पूरा होते होते मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मार दी दीर्घातनी शक्ति लगी सांग लगी और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए घायल हो गए दे। मेघनाथ लक्ष्मण जी के पास पहुंचा और उनको उठाने की कोशिश करने लगा लेकिन देखा तो उठाए उठते नहीं है और, और बहुत से जो जोधारण देखा जो मेघनाथ उठाने की कोशिश कर रहा तो उन लोगों ने भी सहायता की सब लोग मिलकर करके उठाने की कोशिश करने लगे लेकिन उठाए नहीं उठे इससे ऐसा लगता है की मेघनाथ जन उनको लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता था अपने किले में बंका में ले जाना चाहता था वहां जो वहां ले जाएंगे तो फिर इनका उपचार नहीं हो पाएगा और इनका शरीर समाप्त हो जाएगा लेकिन उसके उठाए नहीं उठे वो तो इसके माने वो पराजित हो गया और हार करके वापस चला गया हनुमान जी वहीं थे ही इनकी सहायता में लक्ष्मण जी के तो वे तब तक, -तक दौड़ करके आ गए वहां और उन्होंने लक्ष्मण जी को उठा लिया उठा ले करके कर लिये देखते हैं कि संध्या काल का अब वर्णन करते हैं और लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी उसके संबंध में पार्वती जी को अपनी टिप्पणी देते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो सुन गिरजातू धानल गिरजा सुनो के माने पार्वती सुनो ये तो ठीक है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और बेहोश हो गए और तुमको ये लगे कि मेघनाथ इतना शक्तशाली लक्ष्मण जी को भी घायल कर दिया बेहोश कर दिया या मरणासन हो गए लेकिन ये तो संबीला है ये सब लक्ष्मण जी कहते हैं उनका तो लक्ष्मण जी की क्रोधाग्मी इतनी है कहते हैं कि जारे भुवन सारे दस जा आंसू वो तो चौदह भुवनों को जला करके भस्म कर सकती है उनके लिए मेघनाथ वगैरह क्या है कुछ नहीं पहले भी लक्ष्मण जी के साथ में शब्द अनंत हैं। है, शेष हैं और ये जो है यह है, जगदाधार हैं ये शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं जिससे ये ध्यान जाए कि लक्ष्मण जी वास्तव में हैं क्या है, लक्ष्मण जी समस्त अब यहां पर एक बात फिर देख लें तीन स्थितियां हैं एक तो जगत है और एक है परमात्मा और दोनों के बीच में शून्य है जगत का अभाव हो तो शून्य और शून्य का दृष्टा हो तो वो परमात्मा तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए विचार करने के लिए ये क्रम है पहले जगत का निषेध करें अपनी बुद्धि से मान लो कि जगत नाम रूपार्चन जगत है ही नहीं जगत के अंतर्गत शरीर भी आता है प्राण, मन, बुद्धि भी आते हैं इन सब का भी निषेध हो गया ये मान लो कुछ भी नहीं सर तो हो सकता है कि कुछ भी न हो इस प्रकार का सम्बन्ध में आ जाए लेकिन पूछे कि जब ये सब का निषेध कर दिया तो क्या बचा तो उत्तर क्या होगा कि कुछ नहीं सब का निषेध ही कर दिया तो क्या बचा कुछ नहीं बचा तो ये कुछ नहीं क्या है शून्य मान लो कुछ नहीं और बचा के मैंने शेष अब कुछ नहीं बचा शून्य है शेष है यही है तो अगर ये शून्य बचा इसका तो बोध है ये तो समझ में आता कि कुछ नहीं बचा ये कैसे जाना कि कुछ नहीं बचा इसके माने इसका ज्ञाता शून्य का ज्ञाता तो फिर भी शेष रहा कुछ भी करें ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा अभाव ही हो जाए दस्ता का लोप हो, हो, तो हो, हो जाए ऐसे नहीं हो सकता एक नियम है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि देखो दस्ता का लोप कभी नहीं होता दस्ता सदा रहता ही रहता है लोगों ने विनाश नहीं होता नष्ट हो जाए समाप्त हो जाए ऐसा नहीं होता दस्ता सदा रहता है इसलिए <coughs> शून्य अगर रहेगा तो भी शून्य का दृष्टा तो रहेगा वो लुप्त नहीं होगा वो जो शून्य का दृष्टा है वो परमात्मा है चेतन स्वरूप परमात्मा और उसका दृश्य रूप में जिसके द्वारा शून्यता को जानी जाए वो शून्य और ये जगत तो जगत की उत्पत्ति किस होती है शून्य से शून्य से ही जगत की उत्पत्ति हो गई तो कहीं कहीं श्रुक्तियों में इस प्रकार के आता ही जगत नहीं था तो उस समय कुछ भी नहीं था अभाव मात्र था उसी अभाव से ही इस समस्त जगत की उत्पत्ति तो अभाव कैसा है वैसे तो नियम ये है कि अभाव कोई भी अभाव उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता जब ही नहीं कुछ तो उससे उत्पन्न क्या होगा लेकिन जिस अभाव की बात कहते हैं ये अभाव परमात्मा की शक्ति विशेष है जो कि माया में है स्वता कुछ भी नहीं है शून्य है लेकिन परमात्मा की शक्ति है तो शून्य में शक्ति में भी इतनी शक्ति है कि नाम रूपात्मा कितने विशाल सृष्टि ही रचना कर देती है कभी कभी कहते हैं कि जगत के पहले परमात्मा ही था आत्मा ही था वो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा की प्रिशक्ति और शक्ति से प्रे तो जगत की उत्पत्ति अगर ये कहें तो कि जगत के पहले कुछ नहीं था तो इसके माने माया थी उसी माया थी जगत की उत्पत्ति थी इस प्रकार से बोलने के अलग अलग ढंग है और तात्पर्य उसका ये कही है इसमें जो शून्य है ये है परमात्मा से अभिन्न है ये कोई अलग वस्तु तो नहीं है शून्य शून्य की स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं होती उसकी सत्ता जो है जिस, उसका जिसके कि सात में है वही उसकी सत्ता परमात्मा जी की सत्ता से सोनी की सत्ता है तो ये कहते हैं कि उनको उसी को ये जो सत्ता है इसी को पौराणिक रूप में इस प्रकार से बोल दिया कि वही शेष नाग से ही के ऊपर सारी श्री अवलंबित है जैसे शेष नाग के सिर रखी हुई है तो इसका कार्प ये नहीं की शेष एक सर्प है और वह और उसके ऊपर पृथ्वी उसके फन के ऊपर रखी हुई है इस प्रकार का कहीं ढूंढो दुनिया में तब पृथ्वी के चार जहाज घूम रहे हैं सब तो समय तो कहीं दिखाई देती है पृथ्वी के नीचे कहीं शेष नाग है तो ये वर्णन तो करने का एक तरीका है और शेष का शब्द का भी प्रयोग इस प्रकार का है जिससे कि सर्प करके शेष करके ये भाषित होता है शेष काल का भी प्रतीक है काल तो ये काल जो है वह सही जगत की उत्पत्ति हुई देश काल इनसे ही जगत की उत्पत्ति हुई और काल में ही सत्य सब विलीन हो जाती है सारी सृष्टि इसलिए उसको काल रूप देने के लिए और जैसे की जगत की उत्पत्ति हुई उस भाव को समझाने के लिए शेष शब्द का प्रयोग करते हैं और फिर जो सूक्ष्म बातों को अपनी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते जिनकी बातें समझ में नहीं आती उनके लिए सर्व भाषण कर दिया जो शेष नाग है सर्त है उनके फन है हजार और उनके एक फन के ऊपर ये ब्रह्मांड रखा हुआ है रखी हुई है एक तरह से समान उसके ऊपर रखी हुई है उनको कोई विशेष भारत को नहीं लगता ऐसे शेषनाथ जी ने ऐसे है तो जब पहल होती है तो तब क्या होती जब तो पहले के अनेक तरीके बताए गए उनमें से एक तरीका ये भी पढ़ लेता है कि श्रेष्ठनाथ जी जब अपने फनों से हजार फनों से खुंकार करते हैं तो जहरीली वायु जब निकलती है तो इतनी ज्वाला उत्पन्न होती है कि सारा ब्रह्मांड जल जाता है चौदह वंशी सबके सब जल करके भस्म हो गयी ये उस शंकर जी कहते हैं कि देखो पार्वती जी ये तो शेषनाग वही हैं जिनके की मुखों की ज्वाला से चौदह भुवन मिल जाते हैं जारही भुवन चार दशे आसू चौदह भुवन सात भुवन ऊपर के सात भुवन नीचे के समस्त ब्रह्मांड में चौदह भुवन हैं भू हुआ सहा महा जना सत्य ये तो सात ऊपर के लोग हो गए मन श्रेष्ठ लोग एक हो गए और फिर कल अतल बितल सुतल तलातल घसातल ताल ये साथ नहीं चीज इस प्रकार से विभिन्न सृष्टियां जो है वो चौदह भुवनों में बटी हुई हैं <coughs> निम्नकूट की उच्चकूट की उच्चकूट के भुवन है उनमें उच्चकूट के प्राणी रहते हैं और फिर निम्नकोट के जो भुवन है उनमें निम्नकूट के प्राणी बात करते हैं तो इनमें जो इस प्रकार के चौदह भुवन उन चौदह भुवनों को ऐसे करके नहीं देखना चाहिए जैसे पृथ्वी ऐसी ऐसे अनेक पृथ्वियां होंगी ऐसा नहीं है ये भुवन जितने भी है ये सब स्थूल और सूक्ष्म अनेक प्रकार के हैं और उनका स्तर भी विभिन्न प्रकार का है भुवन या लोक वैसे होते हैं जिससे कि जिस स्वप्न लोक है ऐसे करके लोक होते हैं तो ये कहने के तात्पर्य कि सारी सृष्टि का विनाश करने में इनको शेषनाथ को इनको कोई कष्ट नहीं जरा दे रहे उनकी शक्ति के द्वारा ये सब भुवन नष्ट हो जाते हैं तो ये घनाथ तो इन्हींवनों में से एक भुवन के अंदर एक तुच्छ प्राणी है इसमें सामर्थ्य कितनी है लेकिन ये सब नरलीला हो रही इसलिए कहते हैं दस संग्राम जीत को ता ही शंकर जी कहते हैं कि ऐसे शेषनाथ जी को भरत संग्राम में कौन जीत सकता है विभीषण के भगवान श्री राम जी के शरण में पहली बार आया लंका छोड़ करके तब सुग्रीव आदमी शंका प्रकट की उसके संबंध में तो भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव उसे विभीषण से क्या डरना इसमें क्या शक्ति है उसे डरने की तो बात जो कमजोर व्यक्ति हैं वो डरें कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा तो मारेगा ये जो तो निशाचर ऐसे जो है ये है इनको जितने भी इस सारे पृथ्वी मंडल पे लोग भर में जितने भी निशाचर हैं एक लक्ष्मण ही उनके लिए काफी सबको मार सकते हैं ऐसा भगवान ने बोल दिया तो भगवान कैसे कह देने पर ये लगा इनको सिख गुरुवाद को तो सेना इना सब हमारी बिल्कुल बेकार है <coughs> और सब लड़ने लड़ने की क्या जरूरत है लिए यही लड़ सकते हैं तो भगवान ने दिखाया कि ये सब तो सब लीला के लिए सब हो रहा है सब, सब को यश की पीर्ति देने के लिए ये सब कार्य हो रहा है कथा हो प्रशंसा लोगों की इसलिए सब हो रहा है वैसे लक्ष्मण जी की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है तो ऐसे शंकर जी फिर याद देते हैं लक्ष्मण जी की महिमा को कि सख संग्राम जीत कोटा ही इससे वही स्वर नर अग जग जा अग जग मन जय चेतन जितनी चराकर जितनी विसृष्टि है और देवता मनुष्य जितने हैं सार जिनकी की सेवा करते हैं मण जिनका के भजन करते हैं स्मरण करते हैं आराधना करते हैं परमात्मा स्वरूप ही हैं ऐसे समझकर करके उनको आराधना करते हैं जिनको ऐसे लोग हैं तो महाशक्त शाली है तो कहते हैं ये कौतू हल सोई की जा कृपा आराम कह कहते हैं ये तो कौतुक की बातें हैं बड़ी रास्तमयी बातें भगवान का तमाशा हो रहा लीला हो रही है इसको वही जानता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है माने भगवान की कृपा कहा ये समझने की बात उसमें क्या है कि जब लक्ष्मण जी इतनी महान शक्तिशाली है और उनके सामने मेघनाथ कुछ भी नहीं है तब मेघनाथ ने इनको शक्ति लक्ष्मण जी को मार दिया कैसे बेहोश हो गए हुँ? तो ये जो प्रश्न उपस्थित होता है हर किसी को समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है तो कहते हैं जिसकी भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो उसको ये समझ में आवे कि ये सब विपरीत व्यवहार कैसे हो जाता है एक और सर्वशक्तिमान अनंत शेष जगत के आधार लक्ष्मण जी और काम एक और उसने शक्ति मार दी तो बेहोश हो गए प्राण जा रहे हैं उनके स्थिति आ गई तो ये जो विपरीत लक्षण देखने में आते हैं ये बात जल्दी व्यक्तियों को समय में नहीं आती ऐसे प्रसंग बहुत जगह है अब जैसे भगवान राम सती को मोह हो गया सीता जी कारण हो गया भगवान राम सीता जी को खोजने लगे रोते हुए मिलाप करते हुए अब जी को खोज रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मनुष्यों में भी बहुत ही निम्न कोटिका जैसे कोई मनुष्य हो और वो इस प्रकार से खुशता हुआ स्त्री के लिए व्याकुल रोता हुआ घूम रहा हो कैसे दिखाई देते हैं सरस्वती जी ने लगा कि ये साधारण मनुष्य तो चुम मनुष्य है या पर परमात्मा है अब शंकर जी उनको प्रणाम कर रहे हैं इसके माना शंकर जी सभी महान है तो दोनों में बुद्धि काम नहीं करती ये पर ब्रह्म परमात्मा है कि साधारण मनुष्य है दोनों लक्षण दिखाई देते हैं उन समझने की बात अध्यात्म विद्या में ये बात जिसको समझ में आ जाए तो बड़े महत्वपूर्ण बात यह है कथा की बात नहीं कहते हैं वैसे जगत में जो है वो एक और परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है अनादि अनंत है और दूसरी ओर ये माया में सृष्टि है जो इतनी विशाल से दिखाई देती है तो श्रेष्ठ तो इतनी विशाल और शक्तिशाली दिखाई देती है लगता है यही सब कुछ है और परमात्मा दिखाई नहीं देता उपलब्ध तो नहीं होता जानने में नहीं आता ऐसा लगता कुछ नहीं है लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है परमात्मा ही सब कुछ है सर्वशक्तिमान भी है वही है भी और ये जगत तो है ही नहीं दिखाई देने के लिए इतना भारी विशाल लेकिन है कुछ नहीं है और ये बात कैसे समझ में आ जाए कि जो सृष्टि इतनी बड़ी दिखाई देती है और ये कुछ नहीं है और परमात्मा जो नहीं दिखाई देता नहीं अनुभव में आ रहा वही सब कुछ है तो भाई ये बातें तो ऐसी हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो कि माने जो कि बिहार विमान छोड़ते छोड़ते जीव भाव ऊपर उठते उठते परमात्मा बुद्धि जिसके अंदर जागृत हो परमात्मा के स्वरूप को समझे बुद्धि बहुत निर्मल हो भगवान की जिसने बड़ी आराधना की हो भगवान की बड़ी कृपा हो उसकी बुद्धि में ये बातें बैठे समझ में आने जो उल्टी उल्टी बातें जो लगती है विपरीत बातें वो उसको समझ में आ जाए कि कैसी है क्या है तब बड़ी मुश्किल में समझ में आने वाली ऐसी लक्ष्मण जी इतने शक्तिशाली होते हुए जगदा होते हुए शेष होते हुए भी युद्धभ भूमि में घायल होकर गिर पड़े बेहोश हो गए ये जो उल्टी बात देखने में आती है ये साधारण जल्दी समझने में आने वाली बात नहीं है अधिकांश व्यक्ति तो इस प्रकार के रामचरण मानस की कथाएं सुनकर के या कुछ करके उपेक्षा तो कर रहे अरे हजार सबोड़ बातें हैं इनमें सबसे क्या भरा हुआ है इनके चक्कर में कौन पड़े ये बेकार की बात है बस और अपने आप समझ तो लिया कि हम जो समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक है ये कथा बता सब बेकार है उसमें कोई रुचि नहीं देते उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते उसको, देते उसको। समझने की कोशिश भी नहीं करते तो ऐसा क्यों है कहते देखो भगवान की कृपा इनके ऊपर में परमात्मा की कृपा होती तो ध्यान देते इस तरह से अच्छा जानते नहीं हम मिथ्याई में घूम रहे हैं ऐसे करके व्यक्ति की बुद्धि आवे तब तो समझो तो तो भगवान की कृपा है भगवान की कृपा तो बहुत लोग दुनिया में बोलते रहते हैं संसार में ऐसे ही है जो बहुत से लोग तो भगवान को मानते नहीं वो पीछे करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भगवान को मानते भी हैं और मानते हैं तो भगवान की कृपा क्या है हुँ? कि कोई बहुत सम्पत्ति प्राप्त किसी हो जाए तो, तो, तो कहीं बात देखो कैसी भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कोई बहुत बड़ा परिवार इत्यादि उसको प्राप्त हो जाए कह देखो भगवान की कैसी कृपा है और बहुत बड़ा ऊंचा पद सरकारी पद इत्यादि प्राप्त हो जाए मिनिस्टर हो, हो जाए कुछ और हो जाए राष्ट्रपति देश को कहें देखो भगवान की अनुमाई पर कैसी कृपा है तो इन सब बातों को लौकिक उपलब्धियाँ चाहे परिवार की हो धन की हो पद की हो इन सबकी उपलब्धियों को तो भगवान की कृपा मानते हैं बोलते हैं भगवान की कृपा लेकिन भगवान की कृपा जो असल में है जो राष्ट्र है सृष्टि का और जीव का परमात्मा को तो वो नहीं जानते लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान की कृपा सब है जब ये सारा राष्ट्र पता चले उसे महाभार आश्रम इस प्रकार से कहते हैं जो वही जो सत्य बात है जो राष्ट्र है वही पता नहीं तो दुनिया भर का अहंकार से क्या रखा है इन सब बातों में हम भगवान की कृपा ये प्राप्त कर लिया भगवान की कृपा वो प्राप्त कर लिया ये कौतूहल जाने नहीं सोई जाकर कृपा राम कै अब देखो ऐसी बुद्धि निर्मल बुद्धि हो जाए कि ये रात समझ में आने लगे कि परमात्मा क्या उसकी लीलाए कैसी और जगत की रचना कैसी जीव के रूप स्वरूप क्या है ये सब समझ में आने लगे तो समझे भगवान की कृपा है अज्ञान में पढ़ा रहा तो भगवान की क्या कृपा है अगर कोई किसी को संसार की कुछ भी उपलब्धियां हो जाए लेकिन ज्ञान है ही नहीं है ज्ञान तो ये भगवान की कोई कृपा है। भगवान की कृपा तब जब अज्ञान मिटे ज्ञान जागृत हो ये सब राष्ट्र ज्ञात हो तो कहते हैं कि ये बीच में इतनी बात शंकर जी ने कहकर करके, अब जैसी कथा चलती है, तो उसकी उसकी महिमा बीच बीच बताते रहते हैं उसकी उस उसका विशेषता क्या है उसमें उसमें सीखने लायक बात ध्यान देने लायक बात क्या है ये बीच बीच बताते रहते हैं ध्यानी अब शंकर जी कहते हैं तो संध्या काल हो गया था जब तक तो शक्ति लगी तब तो तक तो तो ये बात हुई उसी समय संध्या काल में दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने लौट लौट करके अपने स्थान को चलने लगी लगे सम्हारन निज निज अनी और सेनापत लोग जो उनकी उनके साथ जितने थे वो उनको सबको अपने गिनने लगे कितने मरे कितने जिये और सब कहा है वो सब इकट्ठे होने लगे अपने अपने गुटों में और उनकी गणना होने लगी तो संध्या काल में ये लोग हिसाब लगाया जाता था कितने बचे कितने मरे सब लोग अपना अपना देखते अब उसी समय क्या हुआ जो संध्या काल हो गई जो सेनाएं तो बाना सेना भाल सेना तो लौट लौट करके जहां भगवान राम थे वहां आने लगे लेकिन जो आज के मुख्य योद्धा सबके इनके जब सेनापति बनकर के सेना बन लक्ष्मण जी गए थे वो लक्ष्मण जी तो आई नहीं भगवान ने देखा कि पहले आना चाहिए था लक्ष्मण जी को सेना को आना चाहिए था नियम ऐसा था लेकिन संध्या काल हो गई तो सबसे लौट करके आने लगी लक्ष्मण जी आएंगे तब तो कहते हैं कि जातक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बुध करुणाकर तो भगवान पूछने लगे कि लक्ष्मण कहा तो भगवान को चिंता हुई कि लक्ष्मण अभी तक नहीं आए इनका क्या हुआ अकेले युद्ध कर लेंगे तो भगवान के राम के साथ में होते तो तो भगवान उनकी खबर रखते कि कहा है क्या लेकिन अब देखो नरली शुरू हो गई अब भगवान एक और को याद दिलाते इस बात को याद रखते कि भगवान है इसलिए परमात्मा के जो लक्षण है वो बताते व्यापक ब्रह्म देखो कोई देवता नहीं साधारण नहीं वो परमात्मा जो आकाश की तरह सर्वसर्वया व्यापक ब्रह्म अजित अजित मैंने जिसको कोई जीत नहीं सकता और भुवनेश्वर समस्त भुवनों का जो स्वामी है वो और कर्णा कर लेकिन वो कर्मान धान है भगवान वो जो है लक्ष्मण कहाँ बूझ वे पूछते हैं कि लक्ष्मण कहाँ है माने पर परमात्मा होकर के भी मन मानवीय शरीर धारण किया तो मनुष्य की लीला करते हुए उन्होंने अपने भ्राप्त प्रेम के कारण के भाई का बड़ा प्रेम उनके मन में हृदय में चिंता उनके बारे में है कि लक्ष्मण जी कहाँ हैं उसकी चिंता करने लगते हैं जैसे संसारी मृत्यु कोई अपने भाई के लिए बड़ा प्यार लगता हो तो उसकी चिंता गया मेरा भाई ऐसे भगवान करते तो हैं उनसे पूछते है कब लग लो हनुमाना भगवान इस प्रकार के पूछ ही रहे थे तब तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा करके ले आए और भगवान श्री राम जी के सामने आकर के उनको लेटा दिया अनुज देख प्रभु अति दुख माना अरे भगवान ने देखा कि इनके तो सांग लगी और इस प्रकार से घायल हो गए और बेहोश पड़े हुए हैं तो कहते हैं अनुज देखल अपने छोटे भाई की तथा देख करके प्रभु अति दुख भगवान बहुत दुखी हुआ अब ऐसा लगता है जैसे सीता जी के हरण में तो सीता जी के हरण से तो दुख हुआ था भगवान राम को लेकिन लक्ष्मण जी के इस प्रकार सांग लगने से बेहोश उनको और ज्यादा दुख हुआ दुख का वर्णन आगे चल करके होगा यहाँ ज्यादा दुख का वर्णन करने को देखना चाहिए तो क्या हुआ कि जानवन तो कहे बैद उसी समय जो है जामंत्र भी देखा और हम लोग खड़े थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि की लक्ष्मण की दशा हो गयी तो ये हुआ कि इनके उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए जल्दी कोशिश ऐसी की जाए जिससे इनको होश आ जाए विभीषण को और जानांत वगैरह सब लोगों को वहां मालूम हो गया था कि लंग रावण की लंका में रावण का एक अपना वैद्य है जिसका नाम सुषेण है रावण का आंसर है माना उनका सेवक है और उन्हीं की सेवा में रहता है और वो बहुत होशियार है ऐसा वैद्य है सुषेण तो ये हुआ कि और यहाँ कौन मिलेगा इनके उपचार के लिए तो सुषेण वैद्य को बुलाना चाहिए लेकिन विभीषण इस बारे में नहीं बोले ऐसा हुआ कि ऐसा कहीं ना हो विभीषण को लगा कि हमारे ऊपर लोग शंका करने लगे कि ये तो रावण का तो भाई है विभीषण और इनको लक्ष्मण जी को उपचार कराने के लिए रावण के ही जो नौकर है वैद्य उसी को बुलवा रहे हैं ये तो लोग बात शंका कर सकते हैं इसलिए विभीषण चुप रहे थोड़ा और जानते थे और लोग भी जानते थे इसलिए जो है जाम ने भगवान से कहा कि इनको लाना चाहिए इनको शिक्षण वैद्य को लाना चाहिए उन्हीं से इनका उपचार होगा तब ठीक रहे जामवंत का वैद्य शिसेना इसलिए जामवंत ने कहा कि वैद्य ने उनको लंका रहा ये लेना तो कह रहे हैं कि, कि किसी को भेजना चाहिए कि वो लंका में जाए और शिष्णु वैद्य को ले आवे अब यहाँ तो देखो जो कथा चलती है अपने अपने सुशीदार अपने ढंग से कहते हैं और, और प्राणों में और, और, और स्थानों में कथा अपने अपने ढंग से यहां जानमान ने जानमान ने ये बात कही तो तुलसीदास को ये लगा कि ये विभिषणों को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि सुषैण को लेकर के आएंगे वो मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं होगा तो भगवान राम भी जानते हैं सुषेण काम है तो उनको स्वयं कहना चाहिए कि सुषैण भैद को बुलाओ लक्ष्मण को शक्ति लगी है उपचार करें आकर के तब भगवान राम को भी नहीं कहना चाहिए क्यों नहीं कहना चाहिए भगवान राम इस समय विशेष दुखी है अपने भाई के दुख से अति दुखी हैं इसलिए कहा थे अत दुख माना माना शब्द भी देखो एक तो दुखी होना एक बात है और दुख मानना दूसरी बात मान इसके माने भगवान स्वयं दुखी नहीं है लेकिन अपने को दुखी मान रहे ये तो नव लीला मानना कहकर के, के सूचित किया की कि मानवीय लीला में वो दुखी होने की लीला कर रहे हैं और जब कोई व्यक्ति दुखी होगा तब उसको होश होगा नहीं रहेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो दूसरे लोग उसकी सहायता करते हैं इसलिए जो है जान मान जो है वो ज्यादा सबसे अधिक वो सबसे अधिक बंद वही है आयु सबसे अधिक है इसलिए वो गंभीर है और धैर्य रखता है वो सुख दुख से व्याकुल नहीं होता तो अपनी गंभीरता के कारण अपनी धरती के कारण बुद्धि को संतुलित करके वो तरीका बताता है कि लंका में शिक्षण वैद्य है उसको बुला लेना चाहिए अब ये हो सकता है जब रावण का ये दूत है ये सैन्य है तो इसको बुलाने के लिए क्यों राय दी जा रही है अब ये है कि उस समय इस प्रकार का नियम था और बहुत कुछ आज भी है कि वैध लोग जहां वो हो किसी के नौकर नहीं होते रावण का नौकर जरूर है काम जरूर रहता है लेकिन उसका काम दवा देना है औषधि देना है चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो इससे कोई मतलब नहीं रावण का शत्रु और उसका उपचार करने सुखेण जा रहा है तो ये कहते हैं कि वो जो ऐसा नहीं होगा वो सुखेण वैद्ध को आजकल की भी कहते हैं कि जैसे कि दो युद्ध कहीं हो दो देशों के बीच में और घायल लोग पड़े हों तो उसमें रेड क्रॉस या डॉक्टर लोग या उपचार करने वाले उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता और वो दोनों तरफ के जो इस प्रकार के हैं उन उपचार करते हैं शत्रु पक्ष के लोगों का भी घायल लोगों की पट्टी बांधेंगे उठाएंगे ले जाएंगे और मित्र पक्ष के भी ले जाएंगे। दोनों तरफ के लोगों का ये कार्य करते हैं माने वो घायलों में से शत्रु मित्र तो नहीं देखते वो तो केवल उपचार करने का काम करते है ऐसे सुषेण बैद्य को बुलाया गया और ये आशा की गई कि वो इस प्रकार से भाव शत्रु भाव रखेगा रावण ऐसी डरेगा भी नहीं और इनका उपचार लक्ष्मण जी करेगा ऐसा माना तो धैर लघ रूप देव हनुमता तो बस ये बात भी बुलाने की, तो हनुमान जी हैं चल दिए जाने के लिए मानो इन्होंने हनुमान ने कहा कि शिक्षण बैद्य को बुलाना चाहिए पठही लेना लंका रहा पठही लेना और किसी को भेजो जो लावे तो हनुमान ने पठाने के लिए हनुमान भगवान राम ने हनुमान जी की तरफ देखा और हनुमान से कहा कि देखो लंका से कहते हैं कि शिक्षण को लाना चाहिए तुम्हें जाकर के लाओ तो हनुमान जी चलिए लेने के लिए बैदी को तो अब उसमें देर नहीं लगती हनुमान जी तुरंत तर चल देते हैं अब ये भी सब लोग जानते हैं कि ये वीरघातवी शक्ति इस प्रकार की है अगर रात व्यतीत हो गई तो उसके बाद सवेरे तक इनके सूर्य निकलते निकलते थे लक्ष्मण जी के प्राण समाप्त हो जाए जिसकी ये लगती है उसको जो है वो दूसरे दिन तक वो जीवित नहीं बचता तो इसलिए ये रात्रि काल में ही इनका उपचार हो जाना चाहिए सवेरे होने के पहले पहले इसलिए बहुत जल्दी होती है सब काम जल्दी जल्दी किया जाता है लघु रूप गए हनुमंता हनुमान जी घर से छोटा रूप धारण करके लंका के भीतर घुस गए लग रूप रख करके इसलिए कि कोई जल्दी देख ना पावे उनको इसलिए छोटा रूप धारण करके जैसे लंका में पहले पता लगाने की सीता जी को आए थे हनुमान जी तब भी छोटा सा रूप धारण करके घुसे थे उसमें और लंकी जी ने देख लिया और उनसे फिर ते कहा होने लगी लेकिन उसमें नगर में प्रवेश करने के लिए छोटा रूप धारण करके जाने में ही सुविधा है जिससे कि कोई देख पाएगा कोई नहीं देख पाएगा अस्पताल ऐसी जाए और जाने उ, जा, आने भवन समेत तो तुरंत और सुषैण जहाँ रहे थे, थे वहां भी पहुंच गए और उनको सुषैन को उस समय सो रहे थे पड़े हुए अपने घर में तो उन्होंने